भारतीय व्याख्यान यथार्थ उपासना रामेश्वर के मंदिर में दिया हुआ भाषण कुछ समय बाद स्वामी जी श्री रामेश्वर मंदिर में गए वहां एकत्र जनता को दो शब्द कहने के लिए उनसे प्रार्थना की गई उस अवसर पर स्वामी जी ने निम्नलिखित शब्दों में भाषण दिया धर्म प्रेम में ही है अनुष्ठानों में नहीं और वह भी हार्दिक प्रेम जो शुद्ध तथा निष्कपट हो यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध नहीं है तो उसका मंदिर में जाकर शिव प्रार्थना करना व्यर्थ ही है उन्हीं लोगों की प्रार्थना को जो शरीर तथा मन से शुद्ध है शिव सुनते हैं और इसके विपरीत जो लोग अशुद्ध होकर भी दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं वे अंत में निश्चय ही असफल रहेंगे बाह्य पूजा मानस पूजा का प्रतीक मात्र है असल में मानस पूजा तथा चित्त की शुद्धि ही सच्ची चीजें हैं। इनके बिना बाह्य पूजा से कोई लाभ नहीं इसका सदैव मनन करना चाहिए अतः तुम सभी को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए आजकल कलयुग में लोगों का इतना अधिक मानसिक पतन हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे जितना भी पाप करते रहें, परंतु उसके बाद यदि वे किसी पुण्य तीर्थ में चले जाए तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पर यदि कोई मनुष्य अशुद्ध मन से मंदिर में जाता है तो उसका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति में वापस जाता है तीर्थ वह स्थान है जहाँ शुद्ध पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण है किसी स्थान पर पवित्र लोग रहने लगे और यदि वहा कोई मंदिर न भी हो तो भी वह स्थान तीर्थ बन जाता है इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहाँ सैकड़ों मंदिर हो यदि अशुद्ध लोग रहने लगे तो यह समझना ले, समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व तो नष्ट हो गया है अतः किसी तीर्थ स्थान में रहना भी बड़ा कठिन काम है क्योंकि यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकारा सरलता से हो सकता है परंतु किसी तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे वह मनुष्य जो शिव को निर्धन दुर्बल तथा व्यक्ति में भी देखता है वही शिव की उपासना करता है परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितान्त प्रारंभिक ही है यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति अथवा नीच ऊंच के भेदभाव के या विचार करके है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है अधिक प्रसन्न होंगे एक घनी व्यक्ति एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें दो माली काम करते थे एक माली बड़ा सुस्त तथा कमजोर था परतु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता मेरे स्वामी का मुख कैसा सुंदर है, और उसके नाचने लगता। दूसरा ज़्यादा बातचीत नहीं करता था उसे तो बस अपने काम से काम था और वह बड़ी मेहनत से बगीचे में तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हें स्वयं अपने सिर पर रख मालिक के घर पहुंचाता था यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था अब इन दो मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा बस ठीक इसी प्रकार यह संसार एक बगीचा है जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी दो प्रकार के माली हैं, एक तो वह जो सुस्त अकर्मण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरा ऐसा है जो शिव की संतान की सारे दिन दुखी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिंता रखता है इन दो प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा निश्चय ही वही जो उनकी संतान की सेवा करता है जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे उनकी संतान की विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है, वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह आप सर्वदा ध्यान में रखने चाहिए। मैं यह फिर कहे देता हूं कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए, तो जितना तुमसे बन सके उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर शिव जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं प्रकट हो जाएंगे प्रत्येक हृदय में उनका वास है यह जो समझ लो कि यदि शीशे पर धूल पड़ी है तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदय रूपी शीशे पर धूल की भांति जमा हो गए हैं स्वार्थपरता ही है अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है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 तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ यह निस्वार्थ पड़ता ही धर्म की कसौटी है जिसमें जितने ही अधिक निस्वार्थ पड़ता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही शिव के समीप चाहे वह पंडित हो या मूर्ख शिव का सामिप्त दूसरों के अपेक्षा उसे ही प्राप्त है उसे चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हो सारे तीर्थ क्यों न गया हो और रंग भूत्र अपनी शक्ल चिता जैसी क्यों न बना ली हो शिव शिव वह बहुत दूर है